प्रभु बर विमल यश जो नायक पद रामचंद्र की सुत अनु मान की तो की दुआ संख्या पैतालीस के बाद पैतालीस दोहा पैंतालीस के बाद निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही पर गुण सुनत अधिक हर्षाही समीतल त्याग ही नीति सरल स्वभा सब ही सन प्रीति जप तप व्रत दम संयम नेमा।, नेमा गुरु गोविंद विप्रपद प्रीमा श्रद्धा क्षमा मयत्री गाय मुदिता मम पद पद प्रीतिमा विर विवेक विनय विज्ञा बोध यथारथ वेद पुराण दम्भमान मद करही नाऊ भूलन देवी कुमार पाऊ ग सुनहीं सदा मम लीला तु रहित पत शीला मुनि सुन साधुन के गुण जे ते कही न सकें शारद श्रुति ते ते कही सक न शारद से सारद सुनत पद पंकज गहे अस दीन बंधु कृपालय अपने भगत गुण निज मुख कहे ए बार ही बार करणनि ब्रह्मपुर नारद गए ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस बिहार जे हरी रंग रे हरी रंग रे राम नार जस पावन गावही सुनि लोग राम भगति दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग दीप शिखासन युवती मन जन होशि पतंग भज ही राम तज काम मद कर सदा संग राम राम सतसंग सतंग अब स्मरण करें कि यह पंपा पासरोवर है उसके निकट वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान है नारद जी वहां के पास आए और भगवान ने उनकी नारद जी ने भगवान की वंदना की लक्ष्मण जी ने नारद जी की वंदना की और उसके बाद प्रसन्न जान करके भगवान को नारद जी ने वरदान मांगा कि सब नामों से भगवान राम का नाम अधिक हो पापों का विनाशकारी हो जो भगवान राम का नाम जपें उनके सारे पाप दूर हो जाए पाप दूर हो जाए तो पाप का परिणाम दुख वो भी दूर हो जाए पाप कारण है और दुख उसका कार्य है अगर कारण समाप्त हो गया तो कार्य भी समाप्त हो गया अगर चाहता सारे दुख दूर हो जाए हमारे तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने पापों से छुटकारा चाहे पाए पाप मुक्त होने पर कोई दुख नहीं हो भगवान का नाम जो है इस प्रकार से समझ दुख हारी है पाप हारी है ये नारद जी ने इस प्रकार से वरदान मांगा भगवान ने वो वरदान दिया उसके बाद नारद जी कोई एक कौतूहल को हुआ इस बात का पूछने के लिए कि हम जब विवाह करना चाहते थे आपने क्यों नहीं करने दिया तो भगवान ने पूरे विस्तार के साथ बता दिया कि काम क्रोध जो दो शत्रु हैं वो ज्ञानियों के लिए भी हैं अज्ञानियों के लिए भी हैं ज्ञानी लोग तो अपने ज्ञान के बल पर काम के से बचने का प्रयास करते हैं अपनी रक्षा करते हैं लेकिन भक्त लोग भगवान के शरण में रहते हैं इसलिए भगवान का उत्तरदायित्व जिम्मेवारी होती है कि वो अपने भक्त को काम क्रोध से बचा लें इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो यह काम क्रोध कितने महान शत्रु हैं उसका बड़ा विस्तृत वर्णन किया और वर्णन करके कहने लगे कि देखो कि यह व्यक्ति के काम क्रोध जो है वो मनुष्य के समस्त जप तप इत्यादि से बाधा डालने वाला है व्यक्ति के अंदर मोह उत्पन्न करने वाला है उसको दम्भ पाठंड आदि उत्पन्न करने वाला है यह काम जो है वह व्यक्ति को मोह जाल में डाल करके माया जाल में फंसा करके नाना प्रकार के जितने क्लेश दुख आदि है वो सब उत्पन्न कर देता है अहंकार उत्पन्न करता है ममता उत्पन्न कर देता है व्यक्तियों का आसक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है और फिर वह कोई भगवान की भक्ति करना चाहे ज्ञान करना चाहे वैराग्य करना चाहे तो ये सब नहीं कर सकता उसके लिए वो हो बैरियर बन गया उसको उसके लिए बाधक बन जाता है ये सब भगवान ने समझा दिया नारद जी को और बाहर देखो इसीलिए हमने तुमको जो है वो हो विवाह करने से तुमको रोका ये समझा दिया भगवान अब जब ये बात हो गई दूसरी तब नारद जी ने एक तीसरी बात भगवान से पूछ दी एक बात और बताइए कि संतों के लक्षण क्या है भक्त संप्रदाय में संत संप्रदाय में संतत्व प्राप्त कर लेना ये सर्वोपरि बात है जैसे वेदांत की दृष्टि से ब्रह्मात्मक के ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति को पूर्णता हो जाती है ऐसे भक्ति संप्रदाय में संतत्व प्राप्त करने पर उसे पूर्णता प्राप्त हो जाती है बात एक कहने का अपना अपना तरीका ढंग अपने अपने प्रकार का है तो संत के माने हैं जो व्यक्ति परमात्म तत्व को प्राप्त है पूर्णता प्राप्त है उसको कोई दुख नहीं क्लेश नहीं सदा शांत आनंद में जीवन जीने वाला है उसे संत कहते हैं संत के लक्षण भगवान ने बताने शुरू किए पिछली बार देख रहे थे तब तो भगवान ने कहा अरे संतों के लक्षण क्या बतावे ये तो बहुत उनके अनंत गुण वाले हैं नाना प्रकार के उनके गुण संतों के लक्षण हैं, वो कहाँ तक बचाने ये संत लोग जो है वो इनको अहंकार नहीं होता ये सदा जो हैं, सत्य स्वरूप सत्य निष्ठक रहते हैं योगी हैं, जब करने वाले हैं, स्वाध्याय इत्यादि करने वाले हैं, दूसरे लोगों को मान सम्मान देने वाले हैं, स्वयं इंद्री निग्रह रखने वाले हैं काम क्रोध हाथ से दूर रहने वाले हैं दम्भ पाखंड आदि में कुछ भी नहीं होता ये सब लक्षण भगवान ने बताना शुरू कर दिए कहते हैं गुण आगार ये तो गुणों के आगार हैं ये सब के साथ ये भगवान ने पहले बताकर क्या है कुछ लक्षण पिछली बार हम देख चुके हैं भगवान ने संतों के लक्षण बताए श्रेष्ठ जो लक्षण रह गए बताने के लिए वो आज अब इसमें जो प्रसंग है इसमें गिनाते हैं अब ये तो प्रसंग इस प्रकार का है कि एक एक गो को देखे और इसका मानस में जगह जगह इन गो का वर्णन अन्यत्र भी है वहां भी उन प्रसंगों को भी देखें भगवान के भी लीला चरित्रों में देखें इन गुणों को भरत जी जैसे भक्त लोग हैं उनके चरित्र में भी देखें काकुषुंड आदि भगवान शंकर आदि जितने भी चरित्र हैं इन चरित्रों में भी इन गुणों को देखें तो आपको मिलेगी कि यही सब गुण सर्वत्र हैं उन चरित्रों में पात्रों में भी और इन्ही गुणों को होना चाहिए तो धीरे धीरे करके व्यक्ति इन समस्त गुणों को विकसित करे समझ लोगों का ये मत है कि जो नाना प्रकार के गुण हैं, उनमें गुणों के विपरीत तो दुर्गुण भी हैं। एक गुण है तो दूसरी तरफ दुर्गुण भी है एक तरफ व्यक्ति कामनाओं से ग्रसित है कामना ग्रस्त है तो दूसरी ओर निष्काम भी है एक व्यक्ति मिथ्या प्रपंच में पड़ा हुआ है तो दूसरी ओर सत्यसार भी है सत्यनिष्ठ भी है उसका विपरीत जो है एक एक जो गुण है उसके विपरीत दुर्गुण है तो देखना चाहिए कि समाज में कभी कभी दुर्गुणों को गुण करके मानते हैं जो दुर्गुण है उन्हीं को गुण समझा जा जाता है और वो दुर्गुण समाज में रहते भी लोगों में है और लोग उनको सबको एक दूसरे के टॉलरेट करते रहते हैं और उसको गुण ही मानते रहते हैं कोई किसी को एक दूसरे के आपत्ति नहीं करता और समाज में उसी प्रकार से दुर्गुणी स्वभाव सभी के सब एक उदाहरण दिया जाता कहता है कहते हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति की नाक कटी क्या जहां जिस समाज भर में जिसकी सबकी नाक कटी हो नकटे नकटे सब है तो कौन दूसरे को नकटा कहे सब नकटे अगर एक व्यक्ति की नाक कटे तो देखोगे तो नकटा कौन गया कि नकटा गया कौन आया को नकटा आया बार बार उसका नकटा नाम ही पड़ जाए अगर जहाँ 100-200 व्यक्ति जहां जिस गांव में रहते हैं सब लगते हों तो क्या कहेंगे नकटा कहने से क्या पता चलेगा कि किस व्यक्ति की बात कह रहे हैं वो है? तो सभी नगते हैं इसी प्रकार समाज में जब सभी जितने जो है वो भ्रष्टाचारी हों तो कौन कहेगी अब व्यक्ति भ्रष्टाचारी है दुराचारी है वो तो सभी ऐसे है कहते कौन भ्रष्टाचारी नहीं है दुराचारी नहीं सब इस प्रकार के हैं तो ऐसे समाज में तो ये समझ में आना मुश्किल पड़ जाता है कि गुण क्या है और दुर्गुण क्या है इसलिए शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है कि समाज को देखकर के उससे ये न कहो कि देखो लोग तो ऐसा कहते हैं समाज में तो ऐसा होता है किया तो ऐसे जाता है तब तो व्यक्ति के असर में जैसे संस्कार बन जाते हैं तो समाज में भी जब देखता है कि ऐसे होता है तो उसी को सही मानता है अगर किसी व्यक्ति के मन में भ्रष्टाचार का स्वभाव अपने मन में है लोभी है और भ्रष्टाचार में प्रवृत्त है हा? तो उससे कहो कि तो भाई ये तो काम अच्छा नहीं कि तो कौन नहीं करता सभी तो करते हैं ऐसे और दूसरे लोग करते हैं तो उनके साथ में ये नहीं कहेगा कि दूसरे लोग करते हैं तो हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके मन में स्वयं भ्रष्टाचार के और लोग की प्रवृत्ति है इसलिए वो दूसरे लोगों की भी सराहना करता है ये कहता अरे सहाब उसका क्या कहना है उसकी तो बड़ी आमदनी है और बड़ी प्रशंसा करेंगे जिसको जितना भ्रष्टाचारी होगी और जितना बड़ा जो है चोरी डाका बदमाशी करके जितना अधिक से अधिक कमाल आएगा अरे वो बड़ा साहब क्या कहने है? उसके तो बड़ा महान व्यक्ति है तो समाज में तो इस प्रकार की विपरीत बुद्धि चला करती है इसलिए उसको देख करके अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण करेगा और अपने जीवन का रास्ता खोजेगा तो भटक जाएगा इसलिए शास्त्र जो हमारे जो है वो सिग्नल है सही रास्ता जीवन का क्या है रास्ता बताने वाले हैं एक एक इसमें देखे गुणों को देखें दुर्गुणों को देखें, जहाँ संत के लक्षण हैं, वहां गुणों का भी वर्णन है उन्हीं के विपरीत दुर्गुण भी बता दिए गए बीच बीच में कहीं कहीं दुर्गुण बता देते देखो ये दुर्गुण है ऐसे नहीं होने चाहिए ऐसे भी कह देते हैं रामचंद्र मानस प्रारंभ में जहाँ बालकांड है वहां पर तुलसी ने सबसे पहले गुण और दोषो का वर्णन किया कि देखो ये ये गुण होते हैं ये ये दुर्गुण होते हैं ये संत हैं ये असंत हैं ये करके दोनों का लक्षण अलग अलग करके बता दिए और कहा कि देखो ये सब क्यों बताया ये इस प्रकार से कि बिना जाने हुए व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि क्या गुण है क्या दुर्गुण है दूसरी दास ने स्वयं कह दिया ताते कछ गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिन पहचाने संग्रह त्याग के कि माने किसे हम गुण माने जिसका कि हम संग्रह करें संग्रह के मन स्वीकार कर लें और कौन सा दुर्गुण है जिसे दुर्गुण समझ करके हम त्याग दें कैसे पता चले अपने मन से नहीं पता चलता है, न समाज को देखने से पता चलता है अपने मन से गलती हो सकती है समाज <laughs> को देखने से गलती हो सकती है तो फिर क्या उपाय है कौन गुण है कौन दुर्गुण कैसे पता चले बस एकमात्र उपाय यही है कि शास्त्र को देखो उसमें देखकर के जो गुण दिखाई दे उनको गुण मानो जो उसमें जिनको दुर्गुण कहा गया उनको दुर्गुण मानो बस अब देखो आज जैसे बताते बहुत महत्वपूर्ण बात इतनी है एक ही एक बात अगर कहें तो कह सकते हैं कि एक एक मण की तरह से है एक एक रत्न की तरह से है मूल्यवान बात है कहते हैं पहले के निजी श्रवण सुन तक चाहिए अगर कोई हमारी प्रशंसा करे और प्रशंसा सुन करके मन में संकोच आवे तो ये अच्छा गुण है मैंने अपनी प्रशंसा सुनना व्यक्ति को प्रिय न लगे बल्कि संकोच लगे कि देखो हमारे हमारे मुंह के हमारी प्रशंसा कर रहे हैं ये तो प्रशंसा सुन करके ये तो है प्रशंसा करते हैं तो अच्छा है वो तो ठीक है अपने हाँ ये समझ गए कि हम सही रास्ते पर हैं यहाँ तक तो ठीक है लेकिन प्रशंसा सुन करके अभिमान नहीं होना चाहिए अरे आप देखो हमारी कितनी लोग बात प्रशंसा करते हैं हम कितने अच्छे हैं अब देखो रामचरितमानस में चरित्र में देखो तो ये घटनाएं जगह जगह देखने मिलेंगी नारद जी से भगवान बता रहे हैं ये सब गुण की बात और नारद जी ने क्या किया यही गलती नारद जी कर बैठे थे, थे, थे पिछली बार जब वो इनको उत्पन्न हुआ पहले जब नारद जी भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा अरे नारद तुम्हारी क्या कहने हैं तुमको काम क्रोध तो कहाँ हो सकते हैं तुम्हारा तो नाम लेकर के स्मरण करके व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाते हैं माया जाल से छूट जाते हैं तुम्हें तो ये विकार कैसे हो सकते हैं तो नारद जी खूब फूल करके कुए बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान ने देखा अच्छा ये जैसे हमने इनको प्रशंसा के ये प्रसन्न हो गए इसके मन ये सिद्ध करता है कि इनमें अहंकार है ये अहंकार का सूचक प्रशंसा कोई करता सुन करके प्रसन्नता होना अहंकार का सूचक है। और कहते हैं, सुनते अधिक अब जब दूसरे के गुणों की प्रशंसा की, की जाए तो उन प्रशंसा को सुनकर के व्यक्ति सुनकर के प्रसन्न हो यह संत का लक्षण है और जब जो असंत होगा उसे क्या लगा अहंकारी व्यक्ति को क्या लगेगा अरे साहब हमको तो ये कुछ गिनते ही नहीं दूसरे की प्रशंसा कर रहे दूसरे की प्रशंसा करने के माने हैं ये कि हमारी निंदा हो रही है और अपनी निंदा समझ करके व्यक्ति दुखी हो तो समझ लो ये भी अहंकार के सूचक तो अब ये मान लो एक तो ये जो बात कही गई जल्दी व्यक्ति को समझ नहीं आती ये क्या कह रहे हैं और अगर समझ में भी आवे तो व्यक्ति इसको जीवन में धारण नहीं तो अहंकार तो अपना काम करेगा वो एक प्रकृति के जैसे प्रकृति कार्य करती है अपनी उसी प्रकार अहंकार अपना काम करेगा जहां प्रशंसा हुई तहां प्रसन्न हो गए जहां दूसरे की प्रशंसा होने लगी तहां उसको प्रशंसा दूसरे की प्रशंसा सुनकर के दुखी हो गए ये होता है अगर आप इसको चाहे क्या करना चाहिए फिर तो अब इसके लिए इसको चौपाई को याद रखें और याद रख करके रोज रोज अभ्यास डालें इसका ये स्वामी शिवानंद जी की पुस्तक जो वाइन लाइफ सोसाइटी की जो उनकी पुस्तक प्रकाशित उसमें की उसमें सौरवे पुस्तक का जो नाम है उसमें स्वामी जी ने लेटर पार्ट में जो पुस्तक समाप्त होने लगी बाद में तो वहाँ पर कुछ गुणों के और दुर्गुणों का वर्णन किया और जो गुणों का वर्णन किया उनके क्या क्या लाभ हैं ये भी बताए दुर्गुणों का वर्णन किया उनसे क्या क्या हानिया है ये भी वहां पर बताई और फिर ये बताए कि कैसे दुर्गुणों को दूर करना चाहिए और गुणों को ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए उसका अभ्यास कैसे करना चाहिए तो उन्होंने प्रोग्राम बताया कि देखो एक गुण को ले लो सबको इकट्ठा नहीं किसी एक गुण को जो ये समझो कि हमारे अंदर ये दुर्गुण है और ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो उसको सेलेक्ट कर लो सब से एक लेकर के और फिर उसके बाद में उस गुण को धारण करने का अभ्यास करो और दुर्गुण को अपने अंदर से दूर करो और बा करो उसको रोज सवेरे उठ करके जैसे भगवान का ध्यान करते हैं तो यह समझ लो कि प्रत्येक गुण भगवान का ही रूप है जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलने की आदत किसी की है बात बढ़ा चढ़ा के कहने की बात है बिगाड़ करके बात कहने की आदत है तो ये झूठ की ही झूठ बोलने की एक प्रवृत्ति है अब व्यक्ति चाहे कि यह आदत छूट जाए सत्य बोलने लगे सीधी बात बोलने लगे बढ़ा चढ़ा करके बात न बोले जब ये उसके व्यक्ति को एक इस प्रकार के गुण अपने लाना चाहे तो व्यक्ति को ये चाहिए कि प्रातः काल उठ करके ये समझे बैठ करके कि जैसे कि सत्य बाधिता और सरलता जो ये है, ये भगवान का ही रूप है ये परम परमात्मा का ही एक दैवी गुण है जैसे आसुरी संपत्ति दैवी संपत्ति कहते हैं तो दैवी संपत्ति के माने क्या है ये एक दिव्य गुण है इसमें देवत्व है और ये देवत्व है कि माने क्या है जितने देवताएं है क्या है वे सब भगवान के ही अंश हैं भगवान के ही रूप हैं इसलिए यदि हम सत्यवादिता अपने अंदर लाना के प्रयास करते हैं अभ्यास करते हैं तो मानो भगवान का ही आवाहन करते हैं भगवान के देव एक देव रूप स्वरूप का अपने हृदय में आवाहन करते हैं ये देवता जो है जब तक इनका आप आदर नहीं करेंगे रोज रोज इनका आवाहन नहीं करेंगे जैसे यज्ञ होती है तो देवताओं का आवाहन किया जाता है जब पूजन होती है देवताओं का आवाहन किया जाता है और उनको आसन दिया जाता है तो फिर उनका पूजन किया जाता है तो तब तो देवता आते हैं अगर देवताओं का आवाहन न करो उनका पूजन न करो तो देवता नहीं आएंगे असुर लाया जाएंगे वो जब दबाया चौकर के घुस पड़ेंगे तुम्हारे घर पे अंदर इसी इस प्रकार का स्वभाव है इसलिए इन देवताओं को जो है ये है इन दिव्य गुणों को देवता मान करके परमात्मा का रूप मान करके विचार करो हम हम, हम सत्य स्वरूप हैं हम सत्य स्वरूप हैं हम सत्य का आचरण ही करते हैं सत्य ही वाणी हमारी होनी चाहिए सत्य ही व्यवहार हमारा होना चाहिए हमारा समस्त व्यवहार सत्य स्वरूप होगा हमारी वाणी से जो कुछ निकलेगा सत्य स्वरूप ही होगा जो कुछ हम चिंतन करेंगे वो सत्य स्वरूप ही होगा इस प्रकार से ये है। बार बार बार बार बार बार घंटों घंटों रोज इस प्रकार का अभ्यास करे तो इसका अभ्यास करते करते करते करते कालांतर में तब उसके अंदर ये गुण उत्पन्न होगा और दुर्गुण दूर होगा ये साधना है साधना कहते हैं साधना साधना तो सुनते रहते हैं। आध्यात्मिक साधना धार्मिक साधना क्या है ये धार्मिक साधना है इस प्रकार से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के चरित्र को बदले परिवर्तन ला दे अपने स्वभाव में यही व्यक्ति की धार्मिक और आध्यात्मिक साधना है जब यहां पर कहते हैं भगवान कहते हैं जब दूसरी अपनी प्रशंसा करें तो एक तो वैसे नियम नहीं है कि किसी के मुख के ऊपर प्रशंसा सामने करनी नहीं चाहिए किसी व्यक्ति की प्रशंसा करनी है तो उसके पीठ पीछे करनी चाहिए नियम ये है कि अगर भाई आप किसी की प्रशंसा करते हो तो तमाम लोग दुनिया में पड़े हैं उसको कहो कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है उसमें ये गुण है उसमें ये गुण है बोलो और लोगों से हजारों लोग है दुनिया में अब जिसमे वो गुण है उसी के मुख पर जाकर के प्रशंसा करते हो तो जब प्रशंसा अपनी सुनो उस व्यक्ति की उसके मुख से बोलते हुए तब इस बात का निश्चय मान लो कि जो प्रशंसा करने वाला व्यक्ति है वो सतप्र सत सत्य नहीं बोल रहा है प्रशंसा करने वाले व्यक्ति नमक मिर्च मिलाते हैं और कभी कभी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रशंसा करते हैं इसलिए मुंह पर प्रशंसा जो की गई है उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए न किसी के मुख पर प्रशंसा करनी चाहिए अगर प्रशंसा आपको किसी की करनी है तो पीठ पीछे करो ये नियम है अपना शास्त्रों का नियम है पीठ पीछे प्रशंसा करोगे अब जैसे एक कथा एक स्थान पर देखते हैं कि इनका वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र का द्वेष हो गया मनो झगड़ा चल रहा था झगड़ा क्या एक आध्यात्मिक झगड़ा था उनका विश्वामित्र चाहते थे कि हमको भी ब्रह्म करके हमको स्वीकार कर लिया जाए और जब तक वशिष्ठ जी उनको ब्रह्म स्वीकार न करें तब तक वो ब्रह्मर्श न हो ये समस्या थी तो उन्होंने विश्वामित्र ने जी के पुत्रों की तरह हत्या कर दी और कहा इस प्रकार से हम उनको जबरस्ती हमें कहलवा लेंगे कि हम ब्रह्मर्थ तो ये कोई तरीका थोड़ा है ये तो गलत तरीका किसी के पुत्रों की हत्या करके आप चाहिए ब्रह्म कह रहा हे ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई लेकिन वशिष्ठ जी जो है वो हो उन्होंने उनको उन्हों ये नहीं कहा कि ब्रह्मर्षि हैं लेकिन एक दिन अपनी झोपड़ी में जहां मकान में जहाँ रहते थे वहां पर बैठे हुए कमरे के भीतर अपनी पत्नी अरंधति से उनके विश्वामित्र की प्रशंसा कर रहे थे विश्वामित्र ने अपने पुत्रों की हत्या जरूर कर दी है लेकिन जितनी उसने तपस्या की है आज तक हमने कभी देखी नहीं ऐसी तपस्या सुनी नहीं जितनी की तपस्या करे और तपस्या करते करते जिसका छतरी सुधार समाप्त हो जाए और ब्रह्मत्व जिसमें की आ जाए ऐसा गुण जैसे उसमें विश्वामित्र में है ऐसा करके कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं देखा लेकिन ये देखते है कि पीठ पीछे पीछ प्रशंसा की जब ये प्रशंसा विश्वामित्र ने कान लगा करके वही आस पास करते थे जब सुनी तब विश्वामित्र ने जाकर के वशिष्टी के पैरों में प्रणाम किया और कहा भगवान आप जैसा महान कोई नहीं हो सकता है और हमसे बहुत गलती हुई अपराध हुआ आप पीठ पीछे जो है हमारी प्रशंसा करते हो सामने करके तो अब ये देखते हैं कि नियम क्या है ये कथाएं इस प्रकार की हैं उनसे ये पता चलता है बहुत बार उसमें से क्या क्या सार है क्या क्या हमें उन्हें सीखना चाहिए तो इन कथाओं से ऐसी बातें सीखने को मिलती है तो ये कहने का ये तात्पर्य ये है एक तो किसी के सामने मुख पर प्रशंसा करनी चाहिए पीठ पीछे करनी चाहिए यदि हमारी कोई प्रशंसा सामने करता है तो उस प्रशंसा को सुनकर करके सकुचाना चाहिए ये कहते हैं कि निजी गुण श्रमण सुनत सकुचा ही संकोच होना चाहिए उसमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए अरे हमारी देखो इतनी प्रशंसा हुई और उसको कहें कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो हम ऐसा ही है और तुम तो जितनी हमारी प्रशंसा करे पूरी जानते भी नहीं होगी अभी तुम्हें और प्रशंसा हमारी क्या तुम हमको जानो हम तो बहुत कुछ है ऐसे करके समझना ये अहंकार का ही प्रदर्शन हो रहा है आ, ये कोई शील संकोच नहीं हुआ और जैसा कि अभी बताया ये भी मान करके चलो प्रशंसा करने वाला जो प्रशंसा करता है तो उसके प्रशंसा में कोई स्वार्थ हो सकता है और बढ़ा चढ़ा करके बात कर सकता है और वो है गुण नहीं लेकिन उस गुण को बता करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है ऐसे संसार में लोग होते हैं अब जब ये कहते हैं कि पर गुण सुनत अधिक हरसाही, तो दूसरे के गुण सुने भी और दूसरे के गुणों का वर्णन भी करें। जहां तक दूसरे की बात है वहां तक तो व्यक्ति को ये करना चाहिए कि स्वयं भी दूसरे व्यक्तियों की प्रशंसा करे पीछ पीछे पीछे करें और उनकी प्रशंसा करें उनकी लेकिन उनके दुर्गुणों का वर्णन न करे दूसरे लोग में दो प्रकार के हर व्यक्ति में गुण दोषमे होते हैं कुछ गुण भी होते हैं कुछ दुर्गुण भी होते हैं अब लोग बात क्या करते हैं गलती व्यक्तियों की कमजोरी क्या है कि सामने तो उसकी प्रशंसा कर देंगे और पीठ पीछे उसकी निंदा करेंगे ये क्या हुआ ये असंतों का लक्षण है ये संसारी स्वार्थी लोगों का लक्षण है जो संत लोग हैं वे लोग पीठ पीछे प्रशंसा करते हैं और दुर्गुणों का वर्णन किसी से नहीं करते है? गुण प्रगटा ही अवगुण नहीं, दुराई दूसरे व्यक्तियों को अवगुणों को तो छिपावे और गुणों तो का ही वर्णन करें ये छोटी छोटी सी बातें इस प्रकार की हैं लगती हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और अगर छोटे बचपन से अगर इन बातों को इन गुणों को बच्चों को सिखा दिया जाए अभ्यास डाल दिया जाए तो ये बड़े काम की बातें लेकिन जब बड़े हो जाने के बाद में जिसने की सारा जीवन अपना जीत लिया साठ सत्तर वर्ष का हो गया अब उनके सामने इन गुणों का वर्णन करो सब जीवन तो विपरीत लक्षणों के द्वारा जी अब चाहे के बुढ़ापे में अपना सुधार करे तो सुधार करना भी बड़ा मुश्किल हो गया हाँ। बहुत मुश्किल हो गया <coughs> लेकिन फिर भी जब समझ में आवे तब तो सावधान हो और इनको सीखना चाहिए इन गुणों कुछ लोग इन बातों से उदासीन होते हैं जिनको बहुत अहंकार होता है अरे आंसर समझते क्या विकार की बातें लगभग है और अपने जो है उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते उधर ऐसे लोगों के पाप घिरे ही मानो पूर्व जन्म के अनेक पाप हैं उनके बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़ा है और वो अब भी जबकि जीवन का अंतिम समय है तब भी उधर की तरफ ध्यान नहीं देते और अपने सुधार की तरफ उनका ध्यान नहीं है अपना विनाश फिर भी कर रहे हैं इसलिए कहते हैं सम शीतल नहीं त्याग नीति अब देखो गुरु सदा नीति के मार्ग पर चलते हैं नीति के माने ये है कि जो न्याय कर रास्ता है जो सम्मत मार्ग है उस मार्ग पर ही चलते हैं ऐसे होते हैं और सम शीतल और सदा ही एक समान शीतल रहते हैं शीतल रहने के माने कभी क्रोध आकर नहीं होते अरे कहा साहब वो तो गर्म हो गया गर्म हो गया माने क्रोध आ गया वो कहते हैं सदा शीतल रहे और सदा शीतल रहे एक समान रहे समय समान सम में संभाव रखे और अपने आप को शीतलता रखने उनके प्रति शीतलता का व्यवहार रखे क्रोधित होकर के टेंशन में आकर के तनाव में आकर के कभी भी तप्त तो न हो उद्विग्न न हो और बहुत बार देखते हैं कि ये सब गलतियां करते रहते हैं हम लोग इसलिए ये तो बार बार पढ़ने की बातें हैं बार बार चित्त में धारण करने की और अभ्यास करने की है इनकी सद्भावनाओं को सम शीतल नहीं क्या गई नीति दो बातें हो गई सरल स्वभाव एक बात और सरल स्वभाव स्वभाव सरल होना चाहिए सरल स्वभाव को माने कि जो जैसे भाव जैसा मन में जैसे विचार है वही बाणी में हो वही व्यवहार में तीनों एक समान हो तो सरल व्यवहार है मन में कुछ है और बाणी से कुछ और कह रहे हैं तो सरल स्वभाव हो गया ना केड़ापन मन में तो समझ रहे हैं कि व्यक्ति बड़ा खराब है इससे अपना काम संभालना निकालना है इसलिए उसके सामने जाकर के उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे तो ये कोई सरल स्वभाव नहीं हुआ ये कुटिलता है ये तो सरल स्वभाव का मन है सीधा सीधा जो मन में है वही वाणी में और उसी प्रकार का व्यवहार भी है तो है। <coughs> सरल स्वभाव और ये आगे चलकर ये ये सब गुण जितने जो हैं, वो बार बार तुलसी ने वर्णन किए हैं एक जगह जो भगवान ने उत्तराखंड में जहां अयोध्या वासियों को उपदेश दिया है वहां पर इसी को भक्ति के लक्षण बताया सबको अब याद करो वहां पर थोड़ा बहुत चौथाई कोई याद हो तो आप कहेंगे भगवान कहेंगे कि भक्त कैसा होता है सरल हाँ। स्वभाव नमन कुटिलाई यथा लाभ मोर दास नरे आशा करे तू कह कहा विश्वासा ये सब भक्त के लक्षण है हाँ। सरल स्वभाव नहीं हुआ तो भक्त नहीं तब देखो सरल स्वभाव का भी बड़ा महत्व है पिलता नहीं होनी चाहिए सरल स्वभाव और सब ही सनप्रीति और सब ही सनप्रीति मैंने सबसे प्रिय आसक्त किसी से नहीं प्रीति सबसे देखो बड़ी मुश्किल बातें हैं वैसे इनको जरा ध्यान दो तो करते ही बड़ा अटपटा लगे कठिन लगे आसक्त किसी से नहीं अनाशक्त कहीं अनाशक्त हो गए अत्य तो सबसे प्रीति करो जब अनाशक्त है तो सबसे प्रीति कैसे हो दरअसल में बात ये होती है कि दो स्थितियां एक एक स्थिति जहां हमने भेदभाव कर रखा है राग द्वेष कर रखे हैं तो जहां राग होगा वहां आसक्ति होगी जहाँ द्वेष होगा वहां आसक्ति नहीं होगी ये तो आसक्ति की स्थिति है लेकिन प्रीति जो है सबके वहां तो प्रीति के माने जहाँ राग है वहां प्रीति नहीं इस प्रकार नहीं प्रीति तो राग द्वेश जब न हो तो सबको संभाव देख करके सब परमात्मा के रूप हैं और ये सब परमात्मा की लीला भरे बुरे जितने भी हैं सब उसी के सबके सब हैं इसलिए किसी में ये भलाई बुराई न देख के सब में परमात्मा देखे और सबसे प्रेम रखे सबका हित चाहे सबसे प्रेम रखे ये संत स्वभाव मैर किसी से नहीं द्वेश किसी से नहीं झगड़ा किसी से नहीं सबसे प्रेम और जहां ये मान लिया अरे ये तो अच्छा है और ये तो भला आदमी है ये दुष्ट तो आदमी है और भेदभाव इस प्रकार से किया तो एक से हो जाएगा राग दूसरे से हो जाएगा द्वेष, और हो, जैसे सामने पड़ेगा तैसे तो ही मन में उद्वेग उत्पन्न होगा दुख देगा इन सबसे बचने के लिए व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि देखो ये है सरल स्वभाव सब संप्रीति प्रेम सबसे रखेगी और श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया और जल्दी जल्दी बहुत से गुण गिना दिए भगवान ने श्रद्धा रखे व्यक्ति और श्रद्धा के माने क्या है अगर शंकराचार्य आचार्य की बात को मान ले तो श्रद्धा के माने ये है कि जो शास्त्र में कहा गया है वो सत्य है जो गुरु और आचार्य कहते हैं जब तप व्रत वाला अच्छा हाँ जप व्रत दम संयम नेमा ये भी है ये सबके सब साधना जो इनके बताते है ये व्यक्ति करता रहे जब करे तप करे व्रत करे दम और यम यम के साथ संयम जोड़ दिया <coughs> यम नियम या दम और ये जो दोनों गुण हैं, वे और नेमा मैंने नियम पूर्वक जीवन जिए, <coughs> ये गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा और इनके चरणों में प्रेम रखे तीन का नाम बताया गुरु के और भगवान के और विप्र के इन तीनों के चरणों में प्रेम रखे अब देखो ये ये तीनों ये सब साधना इस प्रकार के बताए ये रोज करते रहने की बात है यदि कोई निरंतर जरूर जब करता रहता है तो जब तो बता चुके भगवान का नाम जैसे लेते रहें बोलते रहें स्मरण करते रहें वाणी से करें कंठ से करें मन से मन से करें लेकिन भगवान का नाम लेते रहें तो जब चल रहा है